ब्लॉक की, की एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है कुलदीप कुमार की कविता समय समय नहीं मिलता इन दिनों मेरी पास हर बात का बस एक ही जवाब है समय, समय नहीं मिलता समय नाम, नाम की यह जिंस आखिर क्यों नहीं, नहीं मिलती क्या इसकी भी कालाबाजारी शुरू हो गई है क्या, क्या तिजारतीयों ने, ने इसे अपने, अपने गोदामों में भर लिया है क्या, क्या इसीलिए कुछ, कुछ लोगों के पास समय ही समय है और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं मैं पूछता रहता हूँ ऐसे सवाल समय असमय और, और पाता हूँ उनके भी जिन्हें हर समय पता रहता है कि उनके पास वह है और उनके पास भी जिन्हें हर क्षण यह एहसास होता रहता है कि उनके पास वह नहीं है सभी के पास समय है और सभी का समय अलग अलग है यू यह बात दिगर है कि समय किसी का भी नहीं होता पुराने लोग कहा करते थे हर बात के होने का एक समय होता है इसलिए हर बात को उसके समय पर ही होना चाहिए मसलन फिल्मों में प्रेम तभी होता है जब अमीर लड़की की विदेशी कार गरीब लड़के की साइकिल से टकरा जाए इसके फौरन बाद गाने का समय आ जाता है और थोड़ी देर बाद दर्शकों के जाने का लेकिन जीवन में क्या कुछ भी समय से घटित हो पाता है क्या रोटी एंड उस समय मिल पाती है जब अंतड़िया भूख के मारे एक दूसरे को काट रही हूँ क्या किसी विस्मृत गीत की कड़ियां उस क्षण याद आ पाती हैं? जब उन्हें गुनगुनाने को भीतर से हुक उठ रही हो और तो और क्या जिंदगी में प्रेम शादी और बच्चे जैसी साधारण सी घटनाएं भी समय पर हो पाती हैं? समय से छुट्टी तक तो मिल नहीं पाती दफ्तर से, फिर आप क्या समय समय किए जा रहे हैं इतनी देर से? जो आपका समय है वही मेरा समय है समय तो सबका आता है पर जरा अलग अलग ढंग से देर या सबेर पर जब आता है तब पता भी नहीं चलता कि हमारा समय पूरा हो गया है घंटी बज चुकी है और अब बस तख्ती बस्ता, बस्ता उठाकर उठा भाग, भाग लेना है कितना कुछ, कुछ जान, जान गया हूँ मैं, मैं समय के बारे में मैं जिसके पास, पास समय ही नहीं है खैर मेरा, मेरा समय भी, भी आएगा, आएगा कभी, कभी न कभी तब समझोगे कि जब, जब समय, समय की लाठी पड़ती है तब, तब आवाज़ तक नहीं होती। फिलहाल तो, तो मस्ती, मस्ती का मेरे, मेरे पास समय ही समय नहीं किसी को भी, भी समय, समय बताने का अभी आप सुन रहे, रहे थे, थे कुलदीप कुमार की कुमार कविता, कविता समय, समय। वाचक स्वर भारती परिमल। परी, परी, परी